महाभारत शांति पर्व पंचासदधिक पंचाशद तमोध्या पर्वत पर ब्रह्मा और रुद्र का मिलन एवं ब्रह्मा जी द्वारा परम पुरुष नारायण की महिमा का वर्णन जन्मे जय उच बहु पुरुषा ब्रह्मण्ता होष्ठ को को वाहिच्यते जन्मे जन्मेजय ने पूछा ब्रह्मण पुरुष अनेक हैं या एक इस जगत में कौन पुरुष सबसे श्रेष्ठ है अथवा किसे यहां उत्पत्ति का स्थान बताया जाता है? वे भव सांख्य योग विचारने, नैत एकम कु ने कहा कुरकुल का भार वहन करने वाले नरेश सांख्य और योग की विचारधारा के अनुसार इस जगत में पुरुष अनेक हैं वे एक पुरुषवाद नहीं स्वीकार करते हैं बहूना पुरुषाण चथे तथा पुरुष विश्व व्याख्या सामे गुणाधिक नमस्कृत्वा चुर्वे व्यासा विधितात्मे तपोयुक्ताय दताय परमर्षये बहुत से पुरुषों की उत्पत्ति का स्थान एक ही पुरुष कैसे बताया जाता है यह समझने के लिए आत्मज्ञानी तपस्वी जितेन्द्रीय एवं वंदनी परमर्षि गुरु व्यास जी को नमस्कार करके मैं तुम्हारे सामने अधिक गुणशाली विश्वात्मा पुरुष की व्याख्या करूंगा। इदम पुरुष सुक्तम ही सर्वेदेश पार्थिव ऋतम सत्यम च विख्यातम् ऋषे सिंह राजन यह पुरुष संबंधी सुक्त तथा ऋत और सत्य संपूर्ण वेदों में विख्यात है ऋषि सिंह व्यास ने इसका भली भांति चिंतन किया है उत्सर्गेण पदा पवादे नृषि कपिलात्म चिंताम आश्रित शास्त्राण युक्ता भारत भारत कपिल आदि ने सामान्य और विशेष रूप में आध्यात्मिक तत्व का चिंतन करके विभिन्न शास्त्रों का प्रतिपादन किया है समास ये हम, हम संव्यादि प्रसादाद परंतु व्यास जी ने संक्षेप से पुरुष की एकता का जिस तरह प्रतिपादन किया है उसी को मैं भी उन अमित तेजस्वी गुरु के कृपा प्रसाद से तुम्हें तो बताऊंगा। बताऊँगा अत्रहरतीम इतिहासम पुरातनम ब्रह्मणा स संवाद त्र्यंबक विषापते प्रजानाथ इस विषय में जानकार मनुष्य ब्रह्मा जी के साथ रुद्र के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं क्षीरोद समुद्र से मध्य हाटक संप्रभ सभ वैजयंत ख्यात पर्वत प्रभरो नरेश्वर क्षीर सागर के मध्य भाग में वैज्यन्त नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ पर्वत है जो सुवर्ण के सी कांत से प्रकाशित होता है त्रध्यात्मगतिम देव एकाकी प्रचित वे राज सदनान वैराज सदना वैजयत वहाँ एकाकी ब्रह्मा गति का चिंतन करने के लिए ब्रह्मलोक से प्रतिदिन आते और उस वैजयंत पर्वत का सेवन करते थे अथ तत्र चतुर्वक् धीम तलाट प्रभु पुत्र शिव आगा क्षया महायोगी पुरात्र प्रभु तथा एक दिन बुद्धिमान पुरा ब्रह्मा जी जब वहाँ बैठे हुए थे उसी समय उनके ललाट से उत्पन्न हुए पुत्र महायोगी त्रिनेत्रधारी भगवान शिव अनायासी आकाश मार्ग से घूमते हुए वैजंत पर्वत के सामने आए और शीघ्र आकाश से उस पर्वत शिखर पर उतर पड़े उतर्पणे अग्रतवत्ीत वंदे चापी पादादपति दृष्टि सभ्येन पाणीना उत्थयाम सदा प्रभुरेक प्रजापतिवाच चैनम भगवान्गतम सामने ब्रह्मा जी को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनके दोनों चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया भगवान शिव को अपने चरणों में पड़ा देख उस समय एकमात्र सर्वसमर्थ भगवान प्रजापति ने दाहिने हाथ से उन्हें उठाया और दीर्घकाल के पश्चात अपने निकट आए हुए पुत्र से इस प्रकार कहा पिताम व स्वागत ते महाबाहो दृष्ट्या प्राप्त मेन्त कथ्य कुशलम पुत्र स्वाध्याय तपसो सदा नृत्य मुग्र तपास्वी ततः पृक्षा ते पुनः ब्रह्मा जी बोले महाबाहो तुम्हारा स्वागत है सौभाग्य से मेरे निकट आए हो बेटा तुम्हारा स्वाध्याय और तपसदा सकुशल चल रहा है ना तुम सर्वदा कठोर तपस्या में ही लगे रहते हो इसलिए मैं तुमसे बारंबार तप के विषय में पूछता हूँ रुद्र आच तत्प्रसादेन भगवन स्वाध्याय तपसो मशल चाव्य सर्वस्व सर्वस्य स्वतः रुद्र ने कहा भगवान आपकी कृपा से मेरे स्वाध्याय और तप सकुशल चल रहे हैं कभी भंग नहीं हुए हैं संपूर्ण जगत भी कुशल खेम से हैं चिरदृष्टो हि भगवान् वैराज सदन मया तथम पर्वत प्राप्त तमाम तत्द सित प्रभु बहुत दिन हुए मैंने ब्रह्मलोक में आपका दर्शन किया था इसीलिए आज आपके चरणों द्वारा सेवित इस पर्वत पर पुनः दर्शन के लिए आया हूँ कौतूहल चापी मेकांतमनते नकार अल्पमं भविष्य पितामह पितामह आपके एकांत में जाने से मेरे मन में बड़ा कौतूहल पैदा हुआ मैंने सोचा इसका कोई छोटा मोटा कारण नहीं होगा किम नो श्रेष्ठम श्रेष्ठ क्षुति पिपाशा विवर्जित सुरासुरध्यूषित ऋषि मित गंधर्वरप्सरो सततम संतम उत्सृज्येम गिरीवरम एकाकी प्राप्त क्या कारण है कि क्षुधा पिपासा से रहित उस श्रेष्ठ धाम को जहाँ निरंतर देवता असुर अमित तेजस्वी ऋषि गंधर्व और अप्सराओं के समूह आपकी सेवा में उपस्थित रहते हैं छोड़कर आप अकेले इस श्रेष्ठ पर्वत पर चले आए हैं त्रग्रेण मनसा पुरुष चिंतरा ब्रह्मा जी ने कहा वस्तः मैं इन दिनों गिरवर वैजयंत का जो निरंतर सेवन कर रहा हूँ इसका कारण यह है कि यहाँ एकाग्र चित्त से विराट पुरुष का चिंतन किया करता हूँ रुद्रवाच भवः वह पुरुषा ब्रह्म स्वया श्रेष्ठा स्वयंभुआ सृज्यंते चा परे ब्रह्मण्ड सचयिक पुरुषो विराट रुद्र बोले ब्रह्मन् आप स्वयंभु हैं आपने बहुत से पुरुषों की सृष्टि की है और अभी दूसरे दूसरे पुरुषों की सृष्टि करते जा रहे हैं वह विराट भी तो एक पुरुष ही है फिर उसमें क्या विशेषता है कोशसौ चिंत ब्रह्म स्वयं कह पुरुषोत्तम ए ब्रोहि संशयम ब्रोही महत्कौतूहलम हिमे प्रभो आप जिन एक पुरुषोत्तम का चिंतन करते हैं वे कौन हैं मेरे इस संशय का समाधान कीजिए इस विषय को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है ब्रह्मवाच बहव पुरुषा ये समुदाता एवे तदति द्रष्टव्यम ब्रह्मा जी ने कहा बेटा तुमने जिन बहुत से पुरुषों का उल्लेख किया है उनके विषय में तुम्हारा यह कथन ठीक ही है जिनकी सृष्टि मैं करता हूँ उनका चिंतन मैं क्यों करूँगा आधारम तो प्रवक्ष्यामि एकस्य एक पुरुष से बहूना पुरुषाण सथका जो निरुच्यते मैं तुम्हें उस एक पुरुष के संबंध में बताऊंगा जो सबका आधार है और जिस प्रकार वह बहुत से पुरुषों का एकमात्र कारण बताया जाता है तथा तम पुरुष विश्व परमं सुमहतम निर्गुण निर्गुण भूत प्रवशंते सनातनम जो लोग साधन करते करते गुणातीत हो जाते हैं वे ही उस विश्वरूप अत्यंत महान सनातन एवं निर्गुण परम में प्रवेश करते हैं यथिश्री महाभारती शांति पर्वि मोक्षधर्म पर्वि नारायणीय ब्रह्मरुद्र संवाद पंचाशदिकमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में नारायण के महिमा के प्रसंग में ब्रह्मा तथा रुद्र का संवाद विषय तीन सौ पचासवाँ अध्याय पूरा हुआ